चत्वारिण शुम सुक्तम अर्थ शुद्ध किया जाने वाला सोम रस सबको देखता है सब शत्रुओं को दूर करता है तथा ज्ञानी को स्तुतियों से सुशोभित करते हैं अर्थ यह अरुण वर्ण वाला सोम अपने स्थान में रहता है वहां से इंद्र के पास जाता है यह बल से निकाला सोम रस स्थिर यज्ञ स्थान में रहता है यज्ञ के स्थान में सोम से रस निकलते हैं तथा सुस्थिर यज्ञशाला में उसे रख देते हैं अर्थ हे सोम रस हमारे लिए सत्य रीति से हजारों प्रकार के धन सब ओर से दे दो अर्थ शुद्ध होने वाले तेजसी सोम तू हमारे लिए सब प्रकार के धन भरपूर देओ और सहस्त्रों प्रकार के अन्न हमें दे दो अर्थ हे सोम वह तू हम सब स्तोताओं के लिए शुद्ध होता हुआ उत्तम पराक्रम करने वाला धन दो और स्तुति करने वाले को स्तोत्रों को आगे बढ़ाओ अर्थ हे तेजस्वी सोम तू शुद्ध होता हुआ द्यु एवं पृथ्वी इन दोनों स्थानों में होने वाला धन हमें भरपूर दे दो धन देने वाले सोम हमें प्रशस्तनीय धन दो भूमि एवं स्वर्ग में जो धन है उवा हमें भरपूर दे दो हमें प्रशंसनीय धन भरपूर दे दो एक चत्वारिंशम सुक्तम अर्थ जो सोम रस गाय के दूधों के मिश्रण की भांति जल्दी से काली चमड़ी को नष्ट करते हुए शीघ्रता से चलकर जाते रहे हैं सोम रस में गौ दुग्ध मिश्रित करने पर उस सोम का रंग बदलता है हरे रंग का सोम श्वेत रंग का होता है अर्थ व्रत का पालन न करने वाले शत्रु को पराजित करने वाले हम उत्तम एवं दुष्टों को नष्ट करने वाला सोम की स्तुति करते हैं अर्थ वृष्ट के शब्द की भांति बलवान सोम रस का शब्द मैं सुनता हूं दो लोक में बिजलियां चमक रही हैं अर्थ हे सोम रस निकाला गया तू गौवों वाले घोड़ों वाले अन्न वाले बड़े अन्नू को हमें दे दो सोम यज्ञ करने पर हमें गौवें घौरे अन्न और ऐसे अन्न रूप सब पदार्थ पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते रहें अर्थ हे विशेष रीति से देखने वाले सोम वह रस निकाल कर दो यह द्यु एवं पृथ्वी यह दोनों बड़े स्थान पूरे भर दो जिस प्रकार उषा काल के बाद सूर्य अपने किरणों से जगत को भर देता है सूर्य जैसा उदित होने के बाद अपने किरणों से जगत को भर देता है उस प्रकार यह सोम अपने प्रकाश से यज्ञ स्थान को भर दे अर्थ हे सोम तू हमको सुखदाई धारा से सब ओर से प्राप्त हो जैसे नदी भूलोक में चलती रहती है नदी भूलोक में चलती है तथा लोगों को जल देती है उसी प्रकार सोम रस उत्तम चलने वाली धारा से यज्ञकर्ता ऋत्यों को प्राप्त हो द्विचपारिणशम सुक्तम अर्थ यह दुलोक में नक्षत्रों को उत्पन्न करके अंतरिक्ष में सूर्य का निर्माण करके हरे रंग का यह सोम जल में तथा गौ दुग्ध में मिश्रित होकर रहता है अर्थ यह दिव्य सोम पुरानी स्तोत्रों से स्तुति किया गया तथा रस निकाला देवों के लिए धारा से गिरता है अर्थ सहस्त्रों प्रकार के बलों से युक्त सोम के पास बढ़ने वाले शीघ्रता से अन्न का लाभ हो इसलिए रस निकाले जाते हैं अर्थ पुराना रस निकाला सोम छाननी पर से छाना जाता है शब्द करता हुआ देवों को पास लाता है अर्थ यह छाना जाने वाला सोम सब धनों को सब प्रकार से देता है सत्य को धारण करने वाले देवों को अपने पास लाता है अर्थ ही सोम तू हमारे लिए गौओं से युक्त वीर पुत्रों से युक्त घोड़ों से युक्त और बल से युक्त बड़ा अन्न दो वीर पुत्र गौएं घोड़े और अन्न तक बढ़ाने वाले पदार्थ उत्तम वीर मनुष्यों के पास रहने योग्य हैं त्रजत्वारिंषम सुक्तम अर्थ जो सोम घोड़े की भांति गौवों के दूध आदि से शुद्ध करके निश्चित किया जाता है जिसने आनंद के लिए वह सबको प्रिय होता है उस सोम की हम स्तुतियों से यज्ञ में स्थान रखते हैं जिस प्रकार घोड़े को गौ दुग्ध बल उत्पन्न करने वाला होता है उसी प्रकार सोम रस में गौ दुग्ध बल मिलाने से वह मिश्रण बल वाला होता है अर्थ उस सोम को हमारा सब रक्षण करने वाली स्तुतियां पहली स्तुतियों के समान सुशोभित करती हैं इंद्र के पीने के लिए सोम रस को तैयार करती हैं अर्थ पवित्र किया हुआ सोम रस स्तुतियों से संस्कार युक्त हुआ ज्ञानी मेधा तिथि के यज्ञ के लिए लिया जाता है मेधा तिथि के यज्ञ में सोम स्तोत्रों से सुसंस्कृत होकर लिया जाता है अर्थ खे रस निकाले तेजस्वी सोम हमारे लिए हजारों तेजों से युक्त उत्तम शोभा युक्त धन को दे दो अर्थ यह सोम युद्ध में जाने वाले घोड़े की भांति छाननी में शब्द करता हुआ देवों के पास जाने की कामना करता हुआ जाता है अर्थ हे सोम स्तुति करने वाले विप्र की वृद्धि करने के लिए और अन्न के लाभार्थ उत्तम वीर्य प्रदान करो इति खसठाष्टके अष्टमो अध्याय इति खसठाष्टकः अथ सप्तमाष्टके प्रथमो अध्याय चतुश्चत्वारिंशम सूक्तम् अर्थ हे सोम तू हमारे बड़े धन के लिए जाता है अभी अयास नामक ऋषि तेरे लहरियों को धारण करके देवों के पास पहुंचता है अर्थ ज्ञानी सोम रस ज्ञान की बुद्धि से स्तुति द्वारा संसेवित होकर बुद्धि पूर्वक किए यज्ञ में दूर के स्थान में अपनी रस धारा से जाता है ज्ञान बढ़ाने वाला सोम है उसकी स्तुति ज्ञानी ब्राह्मण यज्ञ में करते हैं तथा सोम रस की धारा यज्ञ स्थान में बहती रहती है उसके समर्पण से यज्ञ होता रहता है अर्थ जागृत रहने वाला यह सोम देवों को देने के लिए रस निकालने पर आगे देवों के पास जाता है तथा उत्तम देखने वाला यह सोम छाननी में छाना जाने के लिए जाता है देवों को देने के लिए सोम का रस निकालते हैं छाननी में से उसे छानते हैं तथा बाद में देवों को अर्पित करते हैं अर्थ हे सोम जिस तेरी यज्ञकर्ता सेवा करता है वह तू हम सबके लिए अन्न देने वाला हो तथा हिंसा रहित यज्ञ को उत्तम रीति से करने वाला होकर रस निकालकर दे दो अर्थ वह रस निकाला सोम वायु एवं भग देवों के लिए ज्ञानी ब्राह्मणों के द्वारा प्रेरित हुआ सदैव बढ़ने वाला होकर हमारे लिए देवों में रहने वाला धन देवे अर्थ ही सोम यज्ञ को जानने वाला पुण्य कार्य करने वालों के मार्ग जानने वाला तू आज इस यज्ञ में धन का लाभ हो इसलिए बल एवं बड़ा अन्न विजय से प्राप्त करता है यज्ञ के विधि एवं पुण्य कार्य करने वालों के सभी मार्ग जानने वाला तू आज हमें धन बल एवं अन्न अपने विजय से प्राप्त हो ऐसा करो अपने विजय से धन बल तथा अन्न प्राप्त हो ऐसा करना मनुष्यों का कर्तव्य है पंचचत्वारिंशम सुक्तम अर्थ हे सोम मानमों को देखने वाला तू देवों को देने के लिए एवं इंद्र के पीने के लिए उनका आनंद बढ़ाने के लिए सुख से रस निकाल दो देवों एवं इंद्र को पीने के लिए देने के लिए यज्ञ में सोम का रस निकालते हैं उसका यज्ञ होता है तथा वह रस देवों को पीने के लिए दिया जाता है अर्थ हे सोम तू हमारे दूत का कार्य कर और इंद्र के पीने के लिए मित्रों के लिए उत्तम धन देवों को देने के लिए दो अर्थ और तुझ अरुण वर्ण वाले सोम को आनंद बढ़ाने के लिए एवं सुख के लिए गौ दुग्ध से मिश्रित करते हैं ऐसा तू धन प्राप्त करने के लिए हमारे द्वार खोल दो अर्थ घोड़ा चलने में रथ की धुरा को जैसा चलता है उसी प्रकार छाननी में से सोम रस चलता है तथा सोम रस देवों तक पहुंचता है जिस प्रकार घोड़ा रथ की धुरा को चलाता है उसी प्रकार छाननी में से सोम रस छाना जाता है तथा छानने के बाद वह रस देवों के पास पहुंचता है अर्थ छाननी से छाने गए खेलने वाले इस सोम को यज्ञ के स्थान में मित्रों की भात यज्ञ करने वाले याजक स्तुति करते हैं वाणियां सोम की स्तुति करते हैं सोम रस छाननी से छाना जाता है उस समय याजक सोम की स्तुति करते हैं अर्थ हे सोम जिस धारा से पिया गया तू सोम ज्ञानी स्तोत्र यज्ञकर्ता के लिए उत्तम वीर्य देता है उस धारा से नीचे पात्र में पड़ो षटथ त्वरंसम सुक्तम अर्थ पहाड़ पर उत्पन्न होकर बढ़ने वाले रस निकाले हुए सोम दौड़ने वाले घोड़े की भांति देवों को देने के लिए पात्र में गिरते हैं पहाड़ पर सोमवल्ली उगती है उस सोम का रस निकालते हैं तथा वह रस पीने के लिए देवों को दिया जाता है जैसे दौड़ने वाला घोड़ा अपने स्थान पर दौड़ता हुआ पहुंचता है वैसे यह सोम रस देवों के पास पहुंचता है